विनय पत्रिका परिशिष्ट मृगराज मनुज्य प्रहलाद की कथा प्रसिद्ध ही है हिरण्य कश्यपु नाम का एक महाप्रतापी विद्य हो गया है उसने घोर तप करके ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि मैं न नर से मरूँ न पशु से न दिन में मरूँ न रात में न अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से न घर में मरूँ न बाहर यह व प्राप्त कर वह अत्यंत निरंकुश होकर राज्य करने लगा उसके अत्याचारी चार से त्रिलोकी काँप उठी कोई भी मनुष्य जब यज्ञ पूजा पाठ उसके राज्य में नहीं करने पाता था और जो कोई भगवत भजन करता उसे वह तरह तरह की यंत्रणा देता उसका पुत्र प्रहलाद बड़ा ही भगवत भक्त था उसने पिता के कितना ही कहने पर भी अपनी टेक को नहीं छोड़ा इसके लिए उसे भांति भांति पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न किया गया परंतु सब निष्फल हुआ एक दिन राजसभा में प्रहलाद को खंभे में बाँध कर हिरन कश्यबू कहने लगा कि अपने भगवान को दिखला नहीं तो आज तू मेरे तलवार की घाट उतरेगा प्रहलाद ने कहा कि भगवान सर्वत्र है वह खम्भे में है तुम में है मुझ में है तुम्हारी तलवार में है और इस खम्भे में भी है इस पर हिरण्यकशिपु ने अत्यंत क्रोधित होकर उसे मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने और उसे संकट से छुड़ाने के लिए भगवान नरसिंह आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप से खम्भे को फाड़कर निकल आए और हिरण्यकश्यपों को दरवाजे पर घसीट अपने जंघे पर रख कर, अपने नखों से उसके कलेजे को फाड़कर मार डाला नर जब दुर्योधन ने जुए में पांडवों का सर्वस्व जीत लिया और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर रखकर जब पांडव हार गए तब उसने दुशासन के द्वारा द्रौपदी को भरी हुई राजसभा में बुलवा कर नंगा करने की आज्ञा दी उस सभा में भीष्म, द्रोण आदि महामहिंद जो तथा तो पांचों भाई पांडव भी बैठे थे परंतु दुर्योधन की इस आज्ञा पर किसी के मुँह से एक भी शब्द निकला दुशासन द्रौपदी के सिर के केसों को पकड़कर खचीरता हुआ सभा मंडप के बीच में लाया और उसकी साड़ी को पकड़कर खींचने लगा द्रौपदी ने कर्ण अपने नेत्रों से सभा की ओर देखा परंतु जब कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ता न दिखाई दिया तो उसने अपनी लाज बचाने के लिए आर्थ स्वर से करुणा सिंधु भगवान को पुकारा भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुन ली खुर्राज बंधु दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक गया परंतु उसका छोर न लगा प्रभु की कृपा के आगे उसकी एक न चली द्रौपदी की लाज रह गई अर्जुन नर ऋषि के अवतार माने जाते थे इससे द्रौपदी को नर नारी कहा गया है गणिका पिंगला नाम की एक वेश्या थी एक दिन जब वह श्रृंगार किए हुए अपने किसी प्रेमी की प्रतीक्षा में बैठी और आधी रात तक वह न आया तो उसे बड़ी ग्लानी हुई। वह सोचने लगी कि जितना समय मैंने इस पापपूर्ण प्रतीक्षा में लगाया उतना यदि भगवान के भजन में लगाती तो मेरा उद्धार हो जाता उसी दिन से उसने वेश्यावृत्ति छोड़कर भगवत भजन में मन लगाया और भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो गया व्याध प्राचीन काल में रत्नाकर नाम का एक व्याध था वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी व्याध का काम करता था वह जंगल में पशुओं का शिकार करने के सिवा वन के मार्ग से होकर जाने वालों का सर्वस्व भी छीन लेता था एक दिन देवस देवर्षी नारद उसी मार्ग से होकर निकले रत्नाकर ने उसकी उसको घेर लिया नारद जी ने उससे कहा कि तुम यह घोर कर्म जिनके लिए कर रहे हो वह तुम्हारे इस पाप कर्म के भागी न होंगे रत्नाकर इस पर अपने कुटुंब के लोगों से इस विषय में पूछने के लिए गया जब उसके परिवार के लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं हैं तो वह नारद जी के पास आकर उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करते हुए पूछा कि मेरा अब कैसे उद्धार होगा नारद जी ने उसे राम मंत्र का उपदेश दिया उसने कहा कि मैं राम मंत्र नहीं जप सकता तब देवर्षि ने उससे राम का उल्टा मरा मरा जपने को कहा इसी के प्रताप से पीछे वही व्यापार वाल्मीकि मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ कुलराज पालियों बैर बिसहते सुरुपति एक बार देवर्षि नारद जी स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाकर रुक्णी को दे गए सत्य भामा को उसके लेने की इच्छा हुई परंतु शौत होने के कारण रुक्मिणी से वह मांग नहीं सकती थी और रुक्मिणी के पास वैसे पुष्प का होना भी उससे देखा नहीं जाता था इसलिए उसने पारिजात पुष्प के लिए मांग किया यद्यपि उसका यह हठ और मान ईर्ष्यायुक्त होने के कारण अनुचित था परंतु भगवान ने भक्तिवश उस पर कुछ ध्यान न दिया और स्वर्ग में जाकर इंद्र से लड़कर पारिजात वृक्ष ही उखाड़ लाए और सत्य के भवन के सामने बगीचे में उसे लगा दिया कुरुराज पांचों भाई पांडवों का मिलकर द्रौपदी को रख लेना कौरवों के साथ दीवा खेलना तथा तो द्रौपदी को भी दाँव पर रख हार जाना आदि पांडवों के प्रत्यक्ष दोष थे परंतु उनकी भक्ति देखकर भगवान कृष्ण ने उनके दोषों पर ध्यान नहीं दिया और उनका पक्ष लेकर कुरुराज दुर्योधन से बैर बांध लिया बाली यद्यपि सुग्रीव का भी पक्ष बिल्कुल ने दोस्त न था तथापि सुग्रीव की भक्ति के वश में होकर भगवान ने इन बातों का कुछ भी ख्याल न करके बाली को मारा और सुग्रीव को राज्य दिलाया जस हठी हठ बांधे हो एक बार यशोदा जी दही मत रही थी उसी समय बालक श्री कृष्ण भूखे हुए उनके पास आए माता उन्हें गोद में उठाकर प्रेम से दूध पिलाने लगी इतने में चूल्हे पर चढ़े हुए पात्र में दूध का उफान आ गया यशोदा जी श्री कृष्ण को गोद से नीचे उतारकर उस दूध के पात्र को उतारने लगी इससे बालक कृष्ण बहुत रूट गए और उन्होंने दही के मटके को उलट दिया और दूसरे घर में जाकर उखल पर चढ़कर माखन खाने लगे माता ने वापस आकर देखा कि दही का बर्तन उल्टा पड़ा है और श्री कृष्ण का पता नहीं है वह क्रोधित हो उठी और श्री कृष्ण को सजा देने के लिए ढूंढने लगी जब वह उस घर में पहुंची जहां कृष्ण मक्खन खा रहे थे तो कृष्ण माता की मार के डर से उखल से उतर कर भागने लगे माता ने उनको पकड़ लिया और लगी रस्सी से उन्हें उखल में बांधने परंतु जिस रस्सी से वह बांधना चाहती थी वही रस्सी छोटी हो जाती यों तमाम घर भर की रस्सी लाकर जोड़ दी परंतु तिस पर भी श्री कृष्ण न बन सके तब थक कर उनकी ओर देखकर कर मुस्कुराने लगी कृपा में भगवान माता की कठिनाई को देखकर स्वयं बन गए अम्बरीश महाराज अम्बरीश परम भक्त थे एकादशी व्रत के बड़े ही प्रसिद्ध व्रति थे एकादशी को दुर्वासा ऋषि उनके घर आए महाराज ने उनको द्वादशी के दिन भोजन कराने का निमंत्रण दिया क्योंकि वह द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराए बिना पारण नहीं करते थे दुर्वासा ऋषि स्नान ध्यान करने के लिए बाहर गए थे और उनकी वहाँ बहुत देर हो गई द्वादशी थोड़ी ही थी उसके बाद त्रयोदशी हो जाती थी और शास्त्रों की यह आज्ञा है कि एकादशी व्रत करके द्वादशी को पारण करना चाहिए ब्राह्मणों की आज्ञा से इस दोष के परिहार के लिए राजा ने एक तुलसी का पत्ता ले लिया इतने में दुर्भाषा ऋषि आ गए और बिना आज्ञा लिए हुए राजा के तुलसी दल से ले लेने पर वे आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोधित हो महाराज को साप दिया कि तुझे जो यह घमंड है कि मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा वह मिथ्या है अभी तुम्हें दस बार और जन्म धारण करने पड़ेंगे इतना साप देने के बाद उन्होंने एक कृत्या नामक राक्षसी को पैदा किया जो पैदा होते ही अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी भक्त की यह दुर्दशा भगवान से देखी न गई उन्होंने शीघ्र सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी उसने कृत्या को मारकर दुर्वासा ऋषि का पीछा किया दुर्वासा जी तीनों लोकों में भागते फिरे पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया अंत में वे भगवान विष्णु के पास गए और उनकी आज्ञा से लौटकर महाराज अम्बरीश के चरणों पर आ गए। राजा ने चक्र को स्तवन करके शांत किया इसके बाद विष्णु भगवान ने प्रकट होकर दुर्वासा ऋषि से कहा कि आपने हमारे भक्त को श्राप दिया है उसे मैं ग्रहण करता हूँ उनके बदले में मैं दस बार शरीर धारण करूंगा उग्रसेन कंस के पिता का नाम उग्रसेन था कंस अपने पिता को कैद करके आप राजगद्दी पर बैठा था उसके अत्याचारों से प्रजा त्राही त्राही करती थी भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बैठाया और आप स्वयं उनके द्वारपाल बने सुदामा सुदामा की कथा प्रसिद्ध ही है वह श्री कृष्ण जी के सहपाठी मित्र थे विद्या अध्ययन के अनंतर यह अत्यंत दरिद्र हो गए अपने स्त्री के कहने सुनने पर यह भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए यह इतने दरिद्र थे कि अपने मित्र से मिलने के लिए चार मुट्ठी चावल भेंट ले गए थे भगवान ने इनका बड़ा ही सम्मान किया और चार मुट्ठी चावल के बदले में उन्हें पूर्ण समृद्धिशाली बना दिया